कवितावली नंका कांड लक्ष्मण मूर्छाघना भारी भट्ट आपने अपन की घायल पुरसारखन लाल खाने राम भई आस शिथिल जगन्वास की भाई को नमो नोह छोह को कहे मैं विभिषण की कछू की, की वीर अभिमानी मेघनाथ से ललकार कर भिड़ गए और उन्होंने अपने अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं की लक्ष्मण जी को घायल देखकर कर श्री रामचंद्र जी बिलखने लगे और जगत के निवास स्थान भगवान के दिल की आशाएं शिथिल हो गई तुलसीदास के स्वामी न तो भाई का मोह है और न जानकी जी की ममता है वे यही कह रहे हैं कि मैंने विभीषण के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं किया उन्हें तो अपने शरण में लिए की लाज है और अपने अनुगृहित दास की सार संभाल का ख्याल है श्री रामचंद्र जी के समान कोई स्वामी नहीं है मैं उनके शील की बलिहारी जाता हूँ कपिपाल विभीषण भूप की हो है दिय हरिद पर भरियो सर नागत सोच हो है माह पगार उदार कृपाल कहाँ रघुबीर सुबीर बियो है वन में निवास है और दसमुख रावण के समान प्रबल शत्रु है तो भी प्रभु के मुख की शोभा ने चंद्रमा की शोभा को जीत लिया है महाबलशाली बाली को मारकर सुग्रीव की रक्षा की और विभीषण को राजा बनाया इधर स्त्री हरी हरी गई और भाई भी समर में गिर गए तो भी हृदय में शरणागत की ही चिंता है भला श्री रामचंद्र जी के समान अपनी भुजा का आश्रय देने वाला उदार और दयालु वीर दूसरा कहा मिलेगा लीन हो उखार पहाड़ विशाल चले होते ही काल बिलंबन लायो मारुत नंदन मारुत नंदन को मन को खगराज को बेगुल जाओ दीख तुलसी कह तो पहिए उपमा को न आयो मानो की कपियो हनुमान जी द्रोणाचल तो पर्वत पर गए तब उसे पहचान न सकने के कारण उन्होंने उस विशाल पर्वत को उखाड़ लिया और तनिक भी विलम्ब न कर तत्काल चल दिए उस समय मारुत नंदन हनुमान जी ने वायु गरुण और मन की गति को भी लज्जित कर दिया गोसाई जी कहते हैं कि मैं उनके प्रचंड वेग का वर्णन करता परंतु हृदय में उसकी उपमा की सामग्री कहीं नहीं मिली हनुमान जी छपट कर ऐसे दौड़े कि आकाश में पर्वत की प्रत्यक्ष लकीर सी शोभित होने लगी तात्पर्य कि ऐसी शीघ्रता से हनुमान जी पर्वत लेकर चले कि चलने और पहुँचने के स्थान तक एक ही पर्वत मालूम होता था चलियो हनुमान सुन जात धान काल ने मि पठियो सो मुनि भयो पायो छलिकै सहसा उखारो है पहाड़ बहुजो जन को रखवारे मारे भारे भूरि भट दलिके बेग बल साहस सराहत कृपाल राम भरत कुसल के कुशल अचल ल्याय चलिकै आत नाथ के रघुनाथ जनु तुलसी सब भली हनुमान जी का जाना ने राक्षस को भेजा उसने मुनि का वेश बनाया और इस प्रकार छल करने का फल पाया अर्थात मारा गया हनुमान जी ने अनेकों योजन के पर्वत को सहसा उखाड़ लिया और रक्षकों को मारकर बड़े बड़े अनेक वीरों का नाश कर दिया देखो हनुमान जी चल पर्वत और भरत जी का कुशल समाचार लाए हैं ऐसा कहकर कृपाल रघनाथ जी उनके बल साहस और वेग की सराहना करने लगे मानो श्री रामचंद्र जी कपीनाथ हनुमान जी के हाथ बिग गए तुलसीदास के स्वामी शील सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सम्यक प्रकार से उनका उपकार माना युद्ध का अंत बापदियो काननुभो कानन भो आनन शुभानन सो बैरी भो दसानन भो बालि बल सहित दलिपहालि कपिराज को विभीषण ने वाज से तर तरन भो घोर रि हेर त्रिपुरारि बिधिहारे हिय घायल लखन बीर बानर बरन भो ऐसे शोक में सभी को तुलसी को पिता ने दिया रावण जैसा भी शत्रु हो गया जिसके द्वारा सीता जी हरी तो भी जिनका मुख बड़ा प्रसन्न रहा मलिन नहीं हुआ बलशाली बाली को मारकर सुग्रीव की रक्षा की विभिषण पर कृपा की और पुल बांधकर समुद्र को लांग फिर जिनके घोर युद्ध को देखकर शिव और ब्रह्मा भी हृदय में हार गए और वीर लक्ष्मण जी घायल होकर खून और मिट्टी से ऐसे लतपथ हो गए कि उनका रंग बांडरों का सा भूरा हो गया ऐसे शोक में भी जिन्होंने तीनों लोकों को पलमात्र में विशोक कर दिया अर्थात लक्ष्मण जी को सचेत और रावण को मारकर सबकी रक्षा की वे तुलसीदास के प्रभु सभी को शरण देने वाले हुए कुम्भ करण भोरन नाम धल्योदस कंधरु कंधर तोषण बंस विभूषण भूषण तेज प्रताप गे अरिओ देवन सान बजावत गावत सावत घो मन भावत भोरे नाचत बानर भाल सय तुलसी कहिहार हा भय ओरे भगवान राम ने युद्ध में कुंभकर्ण को मारा और रावण की गर्दनें तोड़कर उसका विवध किया इस प्रकार सूर्यवंश वंश विभूषण थी राम रूप सूर्य के प्रताप रूप दे से शत्रु रूपी ओले गल गए देवता लोग नगाड़े बजाकर गाते हैं क्योंकि उनका सामंतपन अधीनता चला गया और उनकी मनभाई बात हुई है तथा तो वानर भाल भी सबके सब, के सब ओहो रे खूब हुई ओहो रे खूब हुई ऐसा कह कर नाते हैं मारे रन रात चर रावण सकुल दलि अनुकुल देव मुनि फूल बरसतुहैन नाग नरक नर बिरत हरिहर हेरि हर पुलक सरी रह हे तु हर सतुहैन भाम और जान की कृपा निधान के विराज देखत भिषाद मिट मो दु कर आय शुभो लोकनिषारे लोकपाल सब है। तुलसी निहाल कह कह दिए सर है श्री रामचंद्र जी ने रावण का उसके कुल सहित दलन कर युद्ध में राक्षसों का संहार किया इससे देवता और मुनिगण प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे यह देखकर नाग नर किन्नर तथा ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी के शरीर पुलकित हो जाते हैं और हृदय में प्रेम और आनंद भर आ जाता है कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की बाई और जानकी जी विराजमान है जिनके दर्शन से विषाद मिट जाता है और आनंद वृद्धि को प्राप्त होता है लोकपाल सब आज्ञा पाकर अपने अपने लोगों को चले गए गोसाई जी कहते हैं कि भगवान ने सबको निहाल कर करके मानव परवाना दे दिया कि अब तुम लोग निर्भय रहोलंकांड